दोस्तों कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की असल ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है? नसीब, दुनिया या दूसरे लोग? जेम्स एलन कहते हैं नहीं, असल में आपके खुद के थॉट्स ही आपकी जिंदगी का स्टेरिंग व्हील हैं। ये किताब एक सिंपल लेकिन बहुत गहरा मैसेज देती है। आप जो सोचते हो, वही बन जाते हो। अ लेकिन अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिव, कंफ्यूज्ड और एम्लेस सोचों से भर लोगे, तो वही रियलिटी बनकर सामने आएगी। सोचिए, एक बीज जब जमीन में लगता है, तो उससे वैसे ही फल मिलता है, जैसे बीज था। इंसान का दिमाग भी एक गार्डन है। अगर आप अच्छे बीज, यानी अच्छे थॉट्स उगाते हो, � जेम्स ऐलन इस किटाब में हमें सिखाते हैं के आपकी सोच आपका character बनाती है आपकी सोच आपके circumstances attract करती है आपकी सोच आपके health और happiness decide करती है और सबसे important आपकी सोच अगर एक purpose से जोड़ी हो तो आप unstoppable बन जाते हैं असल राज ये है कि सुकून, खुशी और どうして